पत्रावली चार सौ साठ श्रीमती एफ एच लेगेट को लिखित सत्रह सौ उन्नीस टर्क स्टेट सैन फ्रांसिस्को सत्रह मार्च उन्नीस सौ प्रिय माँ मुझे जो का एक पत्र मिला था जिसमें उसने मुझसे कागज़ की चार चीटों पर अपना हस्ताक्षर भेज देने को कहा था ताकि श्री लेगेट मेरी ओर से बैंक में, में मेरा रुपया जमा कर सके अब शायद मैं समय पर उसे न मिल सकूँ अतः वे चीटें मैं आपके पास भेज रहा हूं। मेरा स्वास्थ्य सुधार सुधर रहा है और कुछ आर्थिक प्रबंध भी मैं कर रहा हूं। मैं पूर्णतया संतुष्ट हूं। मुझे तनिक भी दुख नहीं है कि अधिक लोगों ने आपके आह्वान को नहीं सुना मैं जानता था कि वे नहीं सुनेंगे पर मैं आपकी सहृदयता के लिए अनंत रूप से आभारी हूं। आपका आपके स्वजनों का सदा सर्वदा मंगल हो मेरी डाक को बारह पाइन स्ट्रीट के पते पर होम आप टूथ के मार मार्फत भेजना अधिक अच्छा होगा यद्यपि मैं इधर उधर आता जाता रहा हूँ पर वह स्थान मेरा स्थायी आवास है और वहाँ के लोग मेरे प्रति अत्यंत कृपालु हैं मुझे बड़ी खुशी है कि अब आप बिल्कुल ठीक हैं श्रीमती ब्लाटे ब्लाजेट से मुझे सूचना मिली मिल चुकी है कि श्रीमती मिल्टन ने लॉस एंजल्स छोड़ दिया है क्या वे न्यूयॉर्क चली गई डॉक्टर हीलर तथा श्रीमती हीलर परसों सैन फ्रांसिस्को वापस आएंगे वे स्वयं घोषित करते हैं कि श्रीमती मिल्टन ने उनकी बड़ी सहायता की श्रीमती हीलर को आशा है कि थोड़े ही दिन में वे पूर्णतया निरोग हो जाएंगी यहां और ओकलैंड में मैं कई व्याख्यान दे चुका हूं। ओकलैंड के व्याख्यानों से अच्छी आमदनी हो गई सैन फ्रांसिस्को में पहले सप्ताह तो खास आमदनी नहीं हुई पर सप्ताह हुई आशा है अगले सप्ताह में आमदनी हो जाएगी श्री लेगेट द्वारा वेदांत सोसाइटी के लिए किए गए प्रबंध की बात सुनकर मुझे खुशी हुई ये कितने भले हैं सस्ने आपका विवेकानंद पुनश्च क्या आप सुरानंद के विषय में कुछ जानती हैं क्या वे बिल्कुल अच्छे हो गए चार कुमारी मेरी हेल को लिखित सात सौ स्ट्रीट सैन फ्रांसिस्को बाईस मार्च उन्नीस प्रिय मेरी तुम्हारे पत्र के लिए अनेक धन्यवाद तुम्हारा कहना सच है कि भारतवासियों के विषय में सोचने के अलावा भी मुझे सोचने को बहुत कुछ है पर अपने गुरुदेव के कार्य को संपादित करने का जो सबको समाहित कर लेने वाला मेरा जीवन उद्देश्य है उसके सामने इन सब को गौण हो जाना पड़ता है मैं चाहता हूँ कि यह त्याग सुख हो सके पर ऐसा नहीं है और स्वाभाविक है कि इससे मनुष्य कभी कभी कटु हो जाता है क्योंकि तुम जो जा जान लो मेरी कि मैं अभी भी मनुष्य ही हूं और अपने मनुष्य स्वभाव को पूरी तरह विस्मृत नहीं कर सका हूं मुझे आशा है कि कभी ऐसा कर सकूंगा मेरे लिए प्रार्थना करो अवश्य मेरे प्रति या किसी भी वस्तु के प्रति कुमारी मैकलाउड अथवा कुमारी नोबल की क्या धारणा है इसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता या ऐसा हो सकता है आलोचना से तो खिन्न होते तुमने मुझे कभी नहीं देखा होगा मुझे खुशी है कि एक लंबे समय के लिए तुम यूरोप जा रही हो खूब लंबा चक्कर लगाओ तुम काफ़ी समय से घर की कबूतरी बनी रही हो जहाँ तक मेरा सवाल है मैं तो चिरंतन रूप से भ्रमण करते करते थक गया हूँ इसीलिए मैं घर वापस जाना और आराम करना चाहता हूँ मैं अब और काम करना नहीं चाहता मेरा मामला किसी विद्वान के अवकाश प्राप्त करने जैसा ही असंभव है वह मुझे कभी नहीं मिलता मैं कामना करता हूँ कि वह मुझे मिले विशेषकर अब जबकि मैं टूट चुका और काम करते करते थक चुका हूँ जब भी मुझे श्रीमती सेवियर का उनके हिमालय स्थित आवास से पत्र मिलता है मेरी हिमालय को उड़ जाने की इच्छा होने लगती है मैं सचमुच इस मंच कार्य और शाश्वत घुमक्कड़ी तथा नए लोगों से मिलने एवं व्याख्यानबाजी से तंग आ चुका हूँ शिकागो में कक्षा चलाने की झंझट में पढ़ने की तुम्हें ज़रूरत नहीं मैं फ्रिंसको में पैसा पैदा कर रहा हूँ और शीघ्र ही घर वापस जाने के लिए काफ़ी पैदा कर लूँगा तुम्हारा और बहनों का क्या हाल है मैं करीब अप्रैल के प्रारंभ में शिकागो आने की आशा करता हूँ तुम्हारा विवेकानंद चार भगनी बासठ निवेदिता को लिखित सैन फ्रांसिस्को पच्चीस मार्च उन्नीस प्रे मैं पहले से बहुत कुछ स्वस्थ हूँ एवं क्रमशः मुझे अधिक शक्ति मिल रही है अब कभी कभी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत शीघ्र ही मैं रोग मुक्त हो जाऊँगा गत दो वर्षों के कष्ट ने मुझे पर्याप्त शिक्षा प्रदान की है रोग तथा दुर्भाग्य का फल हमारे लिए कल्याण कल्याणप्रदी होता है यद्यपि उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हम अथहा पानी में डूब रहे हैं मैं मानो सीमाहीन नील आकाश हूँ कभी कभी बादलों से घिर जाने पर भी सदा के लिए मैं वही असीम नील ही हूं मेरी तथा प्रत्येक जीव की जो चिरस्थाई प्रकृति है मैं इस समय उस शाश्वत शांति के आस्वादन के लिए प्रयत्नशील हूं यह हाड़ मांस का पिंजरा तथा सुख दुख के व्यर्थ स्वप्न इनकी फिर पृथक सत्ता ही क्या है मेरा स्वप्न दिनों दिन दूर होता जा रहा है ओम सत्सत तुम्हारा विवेकानंद चार भगनी ने वेदिता को लिखित 1719 डर्क उन्नीस स्ट्रीट सैन फ्रांसिस्को 28 मार्च 1900 प्रिय मार्गरेट, तुम्हारे कार्य की सफलता देखकर मैं अति आनंदित हूँ यदि हम लोग लगे रहे तो घटनाक्रम घटनाचक्र का परिवर्तन अवश्य होगा मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि तुम्हें जितने रुपये की आवश्यकता है उसकी पूर्ति यहाँ से अथवा इंग्लैंड से अवश्य होगी मैं अत्यंत परिश्रम कर रहा हूं और जितना अधिक परिश्रम कर रहा हूं उतना ही स्वस्थ होता जा रहा हूं। यह निश्चित है कि शरीर अस्वस्थ हो जाने से मेरा बहुत भला हुआ है अनासक्ति का यथार्थ तात्पर्य अब मैं ठीक ठीक समझने लगा हूं और मुझे आशा है कि शीघ्र ही मैं पूर्णतया अनासक्त बन सकूंगा। हम अपना सारी शक्तियों को किसी एक विषय की ओर लगा देते हैं कि फलस्वरूप उसमें आसक्त हो जाते हैं तथा उसकी और भी एक दिशा है जो नेतिवाचक होने पर भी उसके सदृश ही कठिन है उस ओर हम बहुत कम ध्यान देते हैं वह यह है कि क्षण भर में किसी विषय से अनासक्त होने की उससे अपने को पृथक कर लेने की शक्ति आसक्ति और अनाशक्ति जब दोनों शक्तियों का पूर्ण विकास होता है तभी मनुष्य महान एवं सुखी हो सकता है श्रीमती लेगेट के एक डॉलर दान के समाचार से मुझे नितान्त खुशी हुई धैर्य रखो उनके द्वारा जो कार्य संपन्न होने वाला है उसी का अब विकास हो रहा है चाहे उन्हें यह विदित हो अथवा नहीं श्री राम देव के कार्य में उन्हें एक महान अभिनय करना पड़ेगा तुमने अध्यापक गेडिस के बारे में जो लिखा है उसे पढ़कर मुझे खुशी हुई जो ने भी एक अप्रत्यक्षदर्शी व्यक्ति के संबंध में एक मज़ेदार विवरण भेजा है सभी विषय अब हमारे लिए अनुकूल होते जा रहे हैं मैं जो धन इकट्ठा कर रहा हूँ वह यथेष्ट नहीं है फिर भी वर्तमान कार्य के लिए कम नहीं है मैं समझता हूं कि यह पत्र तुम्हें शिकागो में प्राप्त होगा जो तथा श्रीमती बुल इस बीच में निश्चय ही चल चुके होंगी जो के पत्र तथा तार में उनके आगमन के बारे में इतने विरोधी समाचार थे कि उन्हें पढ़कर मैं चिंतित हो उठा था सबसे अंतिम समाचार है कि वे अब एक तक ट्यूटनिक जहाज में सवार हो चुकी होंगी तुम्हारी शूटर के स्विट्जरलैंड के एक मित्र मैक्स गेजिक का एक अच्छा सा पत्र मुझे मिला है कुमारी शूटर ने भी मेरे प्रति अपना आंतरिक स्नेह ज्ञापन किया है और उन लोगों ने यह जा जानना चाहा है कि मैं कब इंग्लैंड रवाना हो रहा हूँ उन लोगों ने लिखा है कि वहाँ पर अनेक व्यक्ति इस विषय में पूछताछ कर रहे हैं सभी वस्तुओं को चक्कर लगाकर वापस आना होगा बीज से वृक्ष होने के लिए उसे जमीन के नीचे कुछ दिन तक सड़ना पड़ेगा गत दो वर्षों का समय इसी प्रकार धरती के अंदर सड़ने का समय था मृत्यु के कराल घाल में फंसकर, जब कभी भी मैं छटपटाता, तभी उसके दूसरे क्षण ही समग्र जीवन मानो प्रबल रूप से स्पंदित हो उठता यह इस प्रकार की एक घटना ने मुझे श्री रामकृष्ण देव के समीप आकृष्ट किया और एक अन्य घटना के द्वारा मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका में आना पड़ा घटनाओं में यही सबसे अधिक उल्लेखनीय है वह अब समाप्त हो चुकी है अब मैं इतना निश्चल तथा शांत बन चुका हूं कि कभी कभी मुझे स्वयं ही आश्चर्य होने लगता है अब मैं सुबह शाम पर्याप्त परिश्रम करता हूं, जब जैसी इच्छा होती है भोजन करता हूं, रात के बारह बजे सोता हूं और नींद भी खूब आती है पहले कभी इस प्रकार सोने की शक्ति मुझमें नहीं थी तुम मेरा आशीर्वाद तथा स्नेह जानना विवेकानंद चार कुमारी मेरी हेल को लिखित सत्रह सौ उन्नीस टर्क स्टेट सैन फ्रांसिस्को अट्ठाईस मार्च उन्नीस सौ प्रे मेरी यह पत्र तुम्हें जताने के लिए लिख रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ यह नहीं कि मैं किसी धूमिल आशावाद से ग्रस्त होता जा रहा हूँ बल्कि दुख झेलने की मेरी क्षमता बढ़ती जा रही है मैं इस समय के सुख दुख रूपी महामारी की दुर्गंध से ऊपर उठता जा रहा हूँ उनका अर्थ मेरे लिए मिटता जा रहा है यह संसार एक स्वप्न है यहाँ किसी के हंसने रोने का कोई मूल्य नहीं वह केवल स्वप्न है और देर या सवेर अवश्य टूटेगा वहाँ तुम लोगों के क्या हालचाल है हैरियट पेरिस आनंद मनाने जा रही है वहाँ मेरी उससे अवश्य भेंट होगी मैं एक फ्रेंच डिक्शनरी कंठाग्र कर रहा हूँ मैं कुछ धन भी अर्जित कर रहा हूँ सुबह शाम कठिन परिश्रम करता हूँ फिर भी अच्छा हूँ नींद अच्छी आती है हाजमा भी अच्छी अच्छा है पूर्ण अनियमितता है तुम पूर्व की ओर जा रही हो आशा है अप्रैल के अंत में मैं शिकागो जाऊँगा यदि न आ सका तो पूर्व में तुम्हारे जाने के पहले तुमसे ज़रूर मिलूँगा मैं किंडली परिवार की लड़कियाँ क्या कर रही हैं चकोतरों की पुष्टई खा रही हैं और मोटी हो रही हैं चलते रहो जिंदगी तो एक स्वप्न है क्या तुम इससे खुश नहीं हो बापरे वे शाश्वत स्वर्ग चाहते हैं ईश्वर को धन्यवाद है कि सिवा उसके और कुछ भी शाश्वत नहीं है मुझे विश्वास है उसे केवल ईश्वर ही सहन कर सकता है शाश्वतता की यह बकवाद सफलता धीरे धीरे मुझे मिलती मिलने शुरू हो चुकी है वह अभी और भी अधिक मिलेगी फिर भी चुपचाप रहूँगा अभी तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है इसका मुझे दुख है मतलब मैं दुखित अनुभव करने का प्रयत्न कर रहा हूं क्योंकि मैं किसी भी वस्तु के लिए अब और दुखी नहीं हो सकता मैं उस शांति को प्राप्त कर रहा हूं जो बुद्धि के परे है जो न सुख है न दुख बल्कि इन दोनों से ही ऊपर है मदर से यह कह देना पिछले दो वर्षों में मैं जिस शारीरिक और मानसिक मृत्यु की घाटी से गुजरा हूँ उसी ने मुझे यह प्राप्त करने में सहायता दी है अब मैं उस शांति उस शाश्वत मौन के निकट आ रहा हूँ अब मैं जो चीज़ जिस रूप में है उसे उस रूप में ही देखना चाहता हूँ उस शांति के भीतर अपने परम रूप में जो अपने भीतर ही आनंद पाता है जो अपने भीतर ही इच्छाओं को देखता है वस्तुतः उसी ने अपने जीवन का पाठ पढ़ा है यही है वह महान पाठ जिसे अनेक जन्मों स्वर्गों नरकों में से होकर हमें सीखना है कि अपने आत्मा के परे कुछ भी यातना करने इच्छा करने के लिए नहीं है जो सबसे बड़ी वस्तु मैं प्राप्त कर सकता हूं वह आत्मा है मैं मुक्त हूं अतः सुखी होने के लिए मुझे अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं अनंत काल से अकेला चूंकि मैं मुक्त था अतः मुक्त हूँ और सदा रहूँगा भी यह वेदांत मत है इतने समय तक मैं सिद्धांत का प्रचार करता रहा लेकिन ओ कितने आनंद का विषय है प्यारी बहन मेरी कि इसे मैं अब प्रत्येक दिन अनुभव कर रहा हूँ हाँ मैं अनुभव कर रहा हूँ मैं मुक्त हूँ एकम एकम एक मेवा द्वितीयम सच्चिदानंद स्वरूप विवेकानंद पुनश्च अब मैं सच्चा विवेकानंद बनने जा रहा हूँ कभी तुमने बुराई का आनंद लिया है हाँ हाँ ओ भोली लड़की तो क्या कहती है कि सब कुछ अच्छा है बकवास कुछ अच्छा है कुछ बुरा है मैं अच्छे का भी आनंद लेता हूं और बुरे का भी मैं ही जीसस था और मैं ही जुडासकेरियट दोनों ही मेरी लाला है नीला है दोनों ही मेरे विनोद जब तक भाव है भय से तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी शुतुरमुर्ग वाला तरीका बालू में अपना सिर छिपा लेना और सोचना कि तुम्हें कोई देख नहीं रहा है सब अच्छा ही अच्छा है साहसी बनो और जो भी आए उसका सामना करो अच्छा आए बुरा आए दोनों का स्वागत है दोनों ही मेरे लिए खेल है ऐसी कोई भलाई नहीं जिसे मैं प्राप्त करना चाहूं ऐसा कोई आदर्श नहीं जिसे पकड़ लेना चाहूँ ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं जिसे पूरा करना चाहूँ मैं हीरो की खान हूँ अच्छे और बुरे की कंकड़ियों से खेल रहा हूँ बुराई तुम्हारे लिए अच्छा है कि मेरे पास आओ अच्छाई तुम्हारे लिए भी अच्छा है कि मेरे पास आओ यही ब्रह्मांड मेरे कान के पास भी हरहरा कर गिरता है तो इससे मुझे क्या मैं वह शांति हूँ जो बुद्धि के परे है बुद्धि तो केवल हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान देता है मैं उससे परे हूँ मैं शांति हूँ विवेकानंद